पता नहीं मैं भी अभी आया हूं बस मैंने बस इतना सुना है कि फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आ गई है और शायद कुछ गड़बड़ हुई है अभी सीनियर्स सोच विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है देखो अब मीटिंग में ही पता चलेगा सब कुछ कैसी गड़बड़ विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा पता नहीं मुझे वो लोग शायद किडनेप हुए बच्चों के फैमिली में वहाँ सुरंग में जो कंकाल मिले थे उन्ही बच्चों के थे तो ये लोग उसकी पहचान के लिए आए हुए है राघव ने वहां बैठ रोते हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा वैसे सौरभ ने पहले ही विक्रांत को बता दिया था कि सुरंग के भीतर जो कंकाल मिला था वो बच्चों का ही था इस वजह से विक्रांत को इस बात पर तो तुरंत यकीन हो गया अब तो हो सकता है उन बच्चों के पेरेंट्स उनके हड्डियों के अवशेष लेने के लिए आए हुए हों हु। अभी विक्रांत और राघव के बीच बातचीत हो ही रही थी के सामने से संगीता आती हुई दिखाई पड़ी संगीता के साथ एक आदमी और औरत भी थी उन दोनों की आंखें लाल हो रखी थी और चेहरे का रंग भी उतरा हुआ था उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता था कि दोनों भीतर से रोकर आ रहे हैं। उस आदमी के हाथ में चमड़े वाला वही बैग भी था जो विक्रांत को सुरंग के भीतर मिला था शायद ये बैग इन्हीं लोगों का था बैग अभी भी पैसों से भरा हुआ लग रहा था विक्रांत उन्हें बाहर आते हुए देख रहा था संगीता उन लोगों को लेकर विक्रांत के करीब पहुँची और फिर उनसे बोली मिस्टर मलिक ये हमारे क्राइम इंस्पेक्टर विक्रांत सक्सेना है और ये मिस्टर राघव है विक्रांत को ही आपका बैग वहाँ सुरंग के पास मिला था संगीता की इतना कहते मिस्टर मलिक विक्रांत की तरफ लाल आंखों से देखते हुए बढ़े और काफी भावुक होते हुए उससे हाथ मिलाने लगे मलिक की वाइफ भी काफी सीरियस थी उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे उन्होंने भी विक्रांत से शेक हैंड किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने सालों बाद कम से कम मेरे बच्चे का अवशेष तो मुझ तक पहुँचा दिया वरना मैं तो ऐसे ही मिस्टर मलिक आंसूओं के साथ रोने लग गए विक्रांत ने किसी तरह उन्हें पकड़ संभाला और फिर बोला अरे नहीं ये सब ऊपर वाले का किया हुआ है मैं तो वहाँ दूसरे केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हुआ था और फिर मुझे ये बैग मिल गया शायद ये आप लोगों की प्रार्थना और अच्छे कर्मों का फल था जो भगवान ने दिया विक्रांत ने मलिक को समझाते हुए कहा लेकिन ऊपर वाले ने फरिश्ते के रूप में आपको ही भेजा है आप ही मेरे लिए भगवान हो इतने सालों से मैं पुलिस और थाने के चक्कर काट रहा हूँ मुझे कभी कुछ भी नहीं पता चला मेरा रोहन कहाँ चला गया था कौन उसे ले गया था कुछ भी पता नहीं चला मुझे हमने तो उसे संतोष कर ही लिया था लेकिन हमारी बदनसीबी देखो कि हमारे पास हमारे बेटे की कोई निशानी भी नहीं थी। अब फरिश्ता ही तो देखिए मेरे बेटे के बारे में आपने ही पता किया है तो अब आप इसे ही रखिए मालिक ने पैसे का बैग विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा देख कर वहां मौजूद संगीता समेत अन्य पुलिस वाले भी सन्न रह गए अरे नहीं मैं इसे नहीं ले सकता ये आपका है विक्रांत ने हाथ पीछे करते हुए कहा अब जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो ये सब लेकर मैं क्या करूँगा आप इसे रखिए। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है नहीं सर मैं मैं मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और इसके लिए मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है आप प्लीज इसे अपने पास रखिये विक्रांत ने जवाब दिया मलिक की वाइफ भी विक्रांत को पैसे लेने के लिए फोर्स करने लगी लेकिन विक्रांत किसी भी हालत में पैसे लेने को तैयार नहीं था तभी वहाँ व्हील पर बैठे एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी व्हील पर बैठा हुआ था अब जब हमारे बच्चे ही नहीं रहे तो हमारी दौलत ही किस काम की रही ये सब बेकार है ये पैसे आप ही नहीं ढूंढे वरना पिछले 26 सालों में आज तक हमें हमारे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला है छब्बीस सालों में हम बस निराशा और दुख में ही जी रहे हैं वरना पिछले छब्बीस सालों में आज तक हमें हमारे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला छब्बीस सालों से हम बस निराशा और दुख में ही जी रहे भगवान की माया देखिए आज 26 सालों बाद इस केस में कोई सबूत मिला है अब बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि किसी भी तरह उसको भी पकड़ कर लाइये जिसने हमारे बच्चों को किडनैप किया था हम जीते जी उन्हें अपनी आंखों से फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहते हैं अगर उन किडनैपर्स को आप लोगों ने पकड़ लिया तो मैं अकेले पांच लाख रूपए का इनाम दूंगा इसके साथ ही मिस्टर मलिक बोल उठे मैं, मैं भी दस लाख का इनाम दूंगा फिर वहाँ मौजूद एक और बूढ़ा आदमी बोल उठा मेरी तरफ से भी दस लाख का इनाम लेकिन कैसे भी करके उन हराम खोरों को पकड़ लाओ। जितने भी बच्चे उस साल किडनैप किए गए थे वो सभी काफी अमीर घरानों के बच्चे थे लोनावाला शहर के सभी अमीर घरानों के बच्चे ही उस बस में मुंबई तक आते थे अब चाहे आर के चोपड़ा के ही ले लीजिए वो लोनावाला क्या महाराष्ट्र के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं रियल स्टेट के बहुत बड़े कारोबारी थे वो और अभी भी उनकी गिनती देश के बड़े रियल स्टेट कारोबारी में होती है करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी लेकिन फिर भी वो अपने गायब हुई बच्ची की एक झलक देखने के लिए आज तक तरस रहे हैं। उनकी छह साल की बेटी जूही किडनैप हुई थी जूही मिस्टर आर के चोपड़ा की अकेली बेटी थी और वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते थे वो जूही को परी की तरह रखते थे उसकी हर एक ख्वाहिश को सबसे ऊपर रखते थे बेटी को एक खरोंच आने पर वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते थे किसने सोचा था की एक दिन उनकी लाडली बेटी अचानक से गायब हो जाएगी और फिर वो कभी उसे नहीं देख पाएंगे जब जूही किडनैप हुई थी तब आरके ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उसे ढूंढने में लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था अब आज 26 साल बाद जब उनके पास कुछ खबर आई तो वो सिर्फ बेटी के कंकाल मिलने की खबर आई है इस खबर ने उनके 26 साल पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया था कुछ ऐसी ही कहानी मिस्टर मलिक की भी थी मिस्टर मलिक न सिर्फ एक फाइनेंशियल बैंक के मालिक थे बल्कि इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक यूनियन के अध्यक्ष भी थे मलिक का भी बेटा रोहन मलिक किडनैप हुआ था सुरंग के भीतर जो बैग विक्रांत को मिला था वो मलिक का ही था वो पैसे उसने अपने बेटे रोहन को किडनैपर से छुड़वाने के लिए दिए थे उस वक्त रोहन की उम्र मात्र 10 साल की थी इन दोनों के अलावा सूरज मल्हान की भी कहानी ऐसी ही थी उनका पोता सुमित मलहान भी किडनेप हुआ था सूरज मलहान एग्रीकल्चर कंपनी के मालिक थे इसके साथ ही उनकी दस से भी ज्यादा टेक्सटाइल कंपनी भी थी बाकी दो परिवार भी काफी अमीर थे लेकिन वो इतने मशहूर लोग नहीं थे जितना कि ये तीन थे लेकिन वो लोग भी बहुत अमीर लोग थे और ये सभी लोग पुलिस के एफर्ट से खुश होकर इनाम देने का ऐलान कर चुके थे अभी से ही कोई दस लाख तो कोई बीस लाख देने को तैयार था और अगर ये केस सॉल्व हो जाता है तो ये लोग करोड़ों देने में भी गुरेज नहीं करेंगे अब उनके बच्चों की तो डेथ हो ही चुकी है ये बस किडनेपर्स को पकड़ना चाहते है किडनेपर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा हुआ देख ही इनके दिल को तसल्ली मिलने वाली थी ऊपर से महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट अलग से इनाम की घोषणा कर चुका है विक्रांत के दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर मैं इस केस को सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे इतना पैसा मिलेगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से बैठकर गुजार सकता हूँ मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी कार बंगला सब कुछ ले सकता हूँ विक्रांत को उम्मीद थी की वो अदृश्य शक्ति की ताकत से इस केस को आसानी से सोल्व भी कर लेगा